विचार आरंभ हुआ था आहा कॉय अभ्यासो नामस क्या लक्षण वाला है ऐसे प्रश्न करने पर उच्यते पर पूर्वदृष्टावभाष स्मृतिरूप परत्र पूर्व पूर्वदृष्टावभाष रूप है अन्य में अन्य का अवभास होना अन्यत्र वस्तु में अन्य वस्तु का अवभास ज्ञान होना और वो कैसे उसका स्वरूप क्या है स्मृति रूप रहता है यानी वस्तु के रूप नहीं होते हैं ये तो मन में ही होता है इसको लेके टीका चल रही थी टीका में यह पूछा ये कोयम अध्यास हो नाम इति इसमें आक्षेप भी संभव है प्रश्न भी संभव है तो यहां क्या लेना चाहिए आक्षेप लेना चाहिए कि प्रश्न लेना चाहिए आक्षेप लेने पर आपके कथन के अनुसार अध्यास नहीं हो सकता तो कौन सा वो अध्यास है ऐसा आक्षेप होगा प्रश्न होने पर जिज्ञासा होगी कि वो अध्यास क्या है जिसका आप लक्षण कर रहे हो ये प्रश्न होगा दोनों में भाव में अंदर है इसलिए टीकाकार ने कहा आक्षेपम उपेक्षा पृष्ठमेव मत्वा यहां आक्षेप को छोड़ करके प्रश्न किया है ऐसा समझकर भाष्यकार उत्तर देते तो प्रश्न होगा तो गुरु शिष्य संवाद आएगा शिष्य का प्रश्न है और गुरु का उत्तर तो उच्यते ग्रंथ से उत्तर दिया अ प्रश्नवाक्यस्थ अभ्यासपद अनुशंका न साकांक्ष ये जो वाक्यक उच्यते स्मृतिपर्र पूर्वदृष्टअवभासा ये लक्षण कहा इसमें क्या है वो लक्ष्य क्या है इसका नाम उल्लेख नहीं है यानी स्मृति रूप कहा पूर्वोदृष्टाभास कहा कौन सी चीज है वो जिसका आप लक्षण कर रहे हो लक्षण वाक्य में लक्ष्य का परामर्श और लक्षण का उल्लेख दोनों होना चाहिए यानी तो उद्देश्य होना चाहिए उद्देश्य के बिना लक्षण नहीं होता तो यहां उद्देश्य को कहा नहीं है किसका ये लक्षण है ये नहीं कहा तो पूर्वत्रा पूर्व परत्र पूर्व दृष्टावभास का लक्षण होगा या स्मृति रूप ये लक्षण है कि कौन सा लक्ष्य है कौन सा लक्षण है ये स्पष्ट नहीं होने से इसके विषय में टीकाकार ये क्योंकि न्याय की दृष्टि से ये सब एक प्रकार से दोष माना जाता है मैंने वो उपस्थित नहीं है तो अन्य के संबंध करके दोष हो सकता है इसलिए उपस्थित होना चाहिए तो इसका उत्तर में समाधान दे रहे हैं अत्र प्रश्नवाक्यस्थ अध्यास पद अनुशंग यहाँ प्रश्न वाक्य में जो अध्यास पद है प्रश्नवाक्य क्या है कोयम अध्यासो हो नाम तो प्रश्न वाक्य में अध्यास है शब्द है तो उसका अनुशंग होगा यहाँ संबंध होगा इसीलिए न साकांक्षित इसीलिए यह आकांक्षित तो वाक्य नहीं है कि किसका लक्षण कर रहे हैं ऐसे आकांक्षा तो की यहां आवश्यकता नहीं है क्योंकि आकांक्षित तो वाक्य पूर्ण नहीं होता माने इसमें और प्रश्न हो जाएगा कि किसका आपने लक्षण किया ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न से अध्यास पद का अनुवृत्ति आती है उसको संबंध करके कहा जाता है जैसा कोई पूछा देवदत्त कौन है ये पूछने पर यह है कितना कहा जाता है और यह देवदत्त है ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि देवदत्त के नाम से प्रश्न हुआ और तुरंत उत्तर हो रहा है तो उसका साथ संबंध हो ही जाता है इसके कारण यह पद लक्षण में न रहने पर भी कोई दोष उपस्थित नहीं होता अब लक्षण का अर्थ करते हैं परत्र इत्युक्त पर इति परत्र में त्रल प्रत्यय किया है प्रत्य त्रल प्रत्यय सप्तमया त्रल सप्तमी के अर्थ में होता है अधिकरण के अर्थ में त्रल प्रत्यय होता है तो परत्र का अर्थ होगा दूसरे में दूसरे में यह कहने का तात्पर्य क्या है कि परस्य इति आर्थिकम अर्थात ये षष्टी का अर्थ लेना चाहिए परस्य पूर्वदृष्ट अवभाष ऐसा अर्थ लेना चाहिए परत्र परस पर यही लक्षण है यानी दो अंश है ना स्मृति स्मृतिरूप परत्र पूर्वदृष्ट अवभाष दो अंश है इसमें परत्र परस लक्षण अर्थात आता है दूसरे में दूसरे का ज्ञान हो जाना अब भाषित हो दूसरा दूसरा जैसा दिख पड़ना तद गम स्मृति रूपक उसके उपवादन करने के लिए दूसरे में दूसरा कैसा दिखाई पड़ेगा ऐसा तो दिखाई पड़ता नहीं जैसा हम गुलाब के फूल को देखेंगे तो उसमें गुलाब का फूल दिखाई पड़ता है उसमें कोई और फूल तो दिखाई नहीं पड़ता और कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती तो ऐसे में यहां परत्र पूर्व आ, पर ये लक्षण में क्यों कहना पड़ा कि दूसरे में दूसरा होता ही नहीं है जिसमें जो है वही होता है दूसरा आप कहा से लाओगे तो इसमें उपपत्ति नहीं दिख रही है। असामान्य है ना सामान्य में जो होता है वही दिखाई पड़ता है और ये असामान्य है तो ये दूसरा कहा से आया तो उसका उपादन कर रहा है उसके युक्ति से समझा रहा है यह स्मृति रूप है स्मृति रूप कहने से क्या होता है अनुभूत असंप्रमोषहा ऐसा लक्षण किया योग सूत्रकार ने स्मृति ही ये स्मृति का लक्षण है ऐसे में ये स्मृति में क्या है कि वस्तु सामने हो ऐसी जरूरी नहीं है संस्कार मात्र से वो उत्पन्न हो जाती है। संस्कार मात्र से स्मृति हो जाती है वस्तु सामने रहती है अनुभूत विषय का से होता अनुभूत विषय के संबंध में स्मरण हो जाता है इसीलिए वहां वस्तु जैसा है वैसा होना आवश्यक नहीं है वो दूसरे में आरोपित करता है तो जो संस्कार बैठा हुआ है वो दूसरे में आरोपित करेगा जिस पर आरोपित कर रहा है वो तो सामने प्रत्यक्ष है और जो संस्कार उनसे बैठा है वो स्मृति रूप है स्मृति रूप होने से उसके संपादन हो जाएगा कहना चाहते तो एक प्रत्यक्ष हो गया दूसरे स्मृति हो गया जिस आधार पर आप देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष है और जिसको देख रहे हैं वो स्मृति रूप है वो बाहर है ही नहीं बाहर होता तो प्रश्न होता बाहर नहीं तत्साधनार्थम पूर्व दृष्टत्व वो स्मृति के रूप को स्पष्ट करने के लिए कहा कि पूर्व दृष्टत्व कहा तत्साधनार्थम सिद्धि अर्थम पूर्व दृष्टत्व कुत्र पूर्व दृष्टा अवभाष ऐसा कहा पूर्व दृष्टि का अवभास होता है अभी नहीं देखा है पहले का देखा हुआ का अवभास होता है पहले समझा हुआ है सर्पा को पहले देखा है अब उसका स्मरण है वो हमेशा मन में उपस्थित रहता है क्यों कारण क्या है ये भय का कारण होता है जो जो भय का कारण होता है हमारे हमेशा वो उपस्थित रहता है ना क्या क्या है ये भय का कारण और जीविका का कारण मतलब भोजन आदि का कारण ये हमेशा उपस्थित रहता है और फिर आहार ये निद्रा मैदुना आदि भी होता है वो जैसा जैसा संदर्भ आएगा उसका भी कुछ निमित्त होता है किंतु ये दोनों हमेशा उपस्थित रहे ये बहुत जोर का मतलब जब भी भूख लगे तो भोजन की चिंता हो जाएगी और भोजन कभी आप भूल नहीं जाते हैं। कि कौन से भोजन करना है भूल जाता है नहीं होता कोई मानसिक रोग होता बात है वो खाया हुआ भी भूल जाता है किंतु सामान्य रूप से नहीं भूलता भय भी ऐसा है डरने के लिए कुछ याद रखने की जरूरत नहीं सर्प से हमको डरना है तो याद रखने की जरूरत है क्या नहीं है। वो साथ नहीं चलता तो दिन रात समान रूप से रहता वो स्वप्न से भी जगा के कोई भोले के सर्प है अब चिल्ला करके वो खोल बाहर खा गई जैसे यहां बार बार भूकंप होते रहते ना कोई ऐसे बाहर में चिल्ला है कि है इतना पूरा सुनने की जरूरत नहीं आप गाढ़ा में होंगे उड़ के तुरंत भागने की कोशिश करते ऐसा कभी कई बार जो है पहाड़ में बैठते वो भी भूकंप होता है लोग उड़ कर के भागते ऐसे होता है इसका मतलब याद करने की जरूरत नहीं है निरंतर उपस्थित है कि इस प्रकार से आपको कहेंगे आप ब्रह्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हलचल नहीं होता <laughs> क्योंकि वो तो है ही नहीं पूर्व को संबंध नहीं है अब वो जो है वो बदलता नहीं इसलिए अंदर अंतर कि जो बैठा हुआ है बिल्कुल उपस्थित होता है इसलिए बाहर देखने मात्र से वो सब वहां उपस्थित हो जाएगा उसके लिए जो ध्यान करने की आवश्यकता है ये कहना चाहते इसलिए संबंध बन जाता है। अध्यास भी परस्त्र सामान्य दो जी योग्यम तो अधिष्ठान उत्तम दोनों प्रकार का अध्यास है या ना अर्थ या अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास दो है दोनों प्रकार का अध्यास में परत्र यदि सामान्य तो परत्र ये सामान्य जो लक्षण है परत्र पूर्व दृष्टावभाष में जो परत्र लक्षण है परत्र दूसरे में ये योग्य, अधिष्ठान उत्तम उस विचार के योग्य ज्ञान के योग्य अधिष्ठान बन जाएगा वो होने के लिए कोई अधिष्ठान बन जाएगा कई विषय का दूसरे विषय में अवभाषित होता है ज्ञान का दूसरे ज्ञान रज्जु में सर्फ भी विषय रूप से होता है और उसका ज्ञान भी होता है इस प्रकार से धी योग्यम अधिष्ठान उत्तम अधिष्ठान मन आधार ये कहा गया दोनों में लक्षण लगेगा कैसे लगेगा अर्थ पक्ष अवभाष्य दी अवभाष अर्थ अध्यास में विषय के अध्यास पक्ष में अवभाष्यत अवभाष अवभाष शब्द का ऐसा अर्थ करना है अवभाष्यत अवभाष भाव में करना है हम्म ये जो घय प्रत्यय लगा हुआ है ना ये भाव में करना है ये चार नंबर की टिप्पणी अवभाष्य अवभास जो दिखाई पड़े वो अवभाष्यत है क्या जी चार नंबर एक नंबर टिप्पणी एक नंबर तो हो गया वो है नहीं हुआ था आ, चलो एक नंबर पहले देखो स्मृति रूप पर पूर्व दृष्ट इस पर एक नंबर टिप्पणी है वस्तु विशिष्टत्व अध्यासाम लक्षण अध्यास का सामान्य लक्षण है कि वस्तु विशिष्ट होना ये शब्द सब याद रखना वस्तु होना और वस्तु विशिष्ट होना वस्तु विशिष्ट का अर्थ है कोई विशेषण जोड़ दिया गया उसको विशेष रूप से दिखाई पड़ रहा है सामान्य रूप से नहीं सामान्य रूप से विशेष रूप से में क्या अंदर है कि जैसे अयम सर्प यह सर्प है इसमें विशेष क्या है सर्पत्व और सामान्य क्या है इदम्त्व, माने मानी यह करके जो बोल रहे वो सामान्य है ये सामान्य ज्ञान रहेगा विशेष दिखाई पड़ेगा अध्यास में हमेशा विशेष दिखाई पड़ता है सामान्य अध्यास नहीं होता है और कुछ दिखाई पड़ेगा तब तो कार्य होगा कहा कि वस्तु विशिष्टत्व वस्तु को विशेष कर देता है एक विशेष वस्तु को ग्रहण करता है वैशिष्ट को कैसा समझना कि वैशिष्ट्युच विशेष से युक्त होने की स्थिति को वैशिष्ट करते हैं। विशेष युक्त भाव स्व विशिष्ट विशेषता निरूपिता प्रकारता विशिष्टत्व तो संबंध इन अब ये न्याय की भाषा है आ, कि वैशिष्ट क्या है स्विशिष्ट विशेषता क्या क्या रहता है एक ज्ञान में एक तो विशेष्यता प्रकारता और संसर्गता ज्ञान में तीन भाग होता है विशेष्यता प्रकारता संसर्गता विशेषता कहते हैं जिसका ज्ञान हो उसके संबंध में विशेषता है वैसे घट ज्ञान होते हैं वो घट जो है वो विशेष है उसमें विशेषता है और प्रकार प्रकारता विशेषण होता है घटत्व तो विशिष्ट घड़ का ज्ञान होता है और घटत्व तो विशिष्ट घर का ज्ञानों से उसमें संसर्ग भी रहता है घटत्व तो और विशेषता में संसर्ग भी रहता है संसर्ग मान संबंध क्या संबंध है समवाय संबंध तो समवाय संबंध से शंव समवाय संबंध अवच्छिन्हडत्व अवच्छिन्न घटत ज्ञान होता है अयम घटहा इस ज्ञान में रहे। वच्चिन्न, घड़त्व वच्चिन्न, घड़त्व, घड़ तो ये रहे समवाय संबंध अवच्छिन्न घटत्व घट ज्ञान तो अयम घट ये रहेगा तो यहां वैशिष्ट्य का कहने का मतलब प्रकारता को लेना पड़ेगा विशेषता को प्रकारता कहते हैं विशेषण घटत्व है घ में रहने वाला विशेष धर्म घटत्व विशेषण कैसा माना जाता है वो प्रकारदा भी उसके कहते हैं तो स्व विशिष्ट जिसका अध्यास हो रहा है उसके द्वारा विशिष्ट उसका जो धर्म है उससे विशिष्ट विशेषता निरूपिता विशेषता के द्वारा निरूपित हो गया मैंने विशेषण से युक्त कर दिया उसको निरूपित कर दिया जैसे सर्प है अयम सर्प तो सर्पत्व विशिष्ट हो गया तो स्व विशिष्ट विशेषता निरूपित निरूपित ज्ञापित प्रकारता विशिष्टत्व संबंध उस प्रकारता विशिष्टत्व संबंध रहेगा वो विशेषणता संयुक्त प्रकारता उसमें रहेगी तो विशेष सर्प है तो उसमें विशेषण सर्पत्व तो सर्पत्व विशिष्ट विशेष रहेगी वो किसके द्वारा निरूपित होगा स्व विशिष्ट रूप से निरूपित होगा संबंध क्या रहेगा कि पूरा लगा के संबंध करेगी स्व विशिष्ट विशेषता निरूपित प्रकारता विशिष्ट संबंध तो सर्प सर्प है यहां विषय उसमें विशिष्ट विशेषता है वो सर्पत्व संबंध सर्पत्व उसके द्वारा निरूपित है प्रकारदा विशिष्टत्व सर्पत्व रूप प्रकार निरूपित है कि सर्पत्व सर्प के सर्पत्व के बिना सर्प नहीं हो सकता है सर्प नहीं है तो विशेष नहीं बनेगा इसलिए वो विशेषण रूप से ही होगा वो सर्पत्व विशिष्ट रूप से ही उसका ज्ञान होगा किंतु कहां हो रहा है अतस्विन हो रहा है बाकी तो नहीं कहा अतस्विन तत्प्रकार ज्ञान होता है वो सर्प नहीं है वहां किंतु प्रकारदा तो सर्पत्व है प्रकार ठीक रहता है तभी जाकर के ज्ञान ग्रहण करना है अधिष्ठान ठीक नहीं है किंतु प्रकारदा ठीक है प्रकार था विशेष जता सब्र है संसर्गदा भी मान लेंगे किंतु वो वस्तु में नहीं है वहां वो संबंध नहीं कर रहा है अधिष्ठान कुछ और इसीलिए आतस्मिन तत्प्रकार को त्रकारक ज्ञानम ऐसा कैसे जो नहीं है उसमें उस प्रकार अवभासा। दा दा का ज्ञान एक परत्र टिप्पणी आगे प्रथम वैशिष्ट्यंस्व स्व स्विता अवच्छेद अवचिन्न अवचिन्न तो उभय प्रथम वैशिष्ट्य वैशिष्ट्यमन स्वशिष्ट विशेषता में जो वैशिष्ट्य है स्विशिष्ट में जो वैशिष्ट है प्रथम वैशिष्ट वो स्व अभाविष्ठत्व स्व अनुयोगिता अवच्छेद का उभय संबंध है वहां भी एक उभय संबंध मानना है जो वस्तु का अभाव है जहां स्व अभाविष्ठत्व स्व अभाव जहां रहता है सर्पत्व का अभाव रजू में है तो सर्पत्व का अभाव रहने, रहने वाले उसमें स्व अनुयोगिता अवच्छिन्न स्व क्या है वहां इदमतया अनुयोगी है अनुयोगी वो इदमतया है अधिष्ठान जो है वह अनुयोगी होगा कारण वो, हो वो इदमतया स्व अनुयोगी है सर्प का अनुयोगी है स्व अनुयोगी स्व अनियोगिता वो अनियोगी में रहेगा धर्म अनियोगिता उसका संबंध बनाने के लिए अनियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्द दोनों संबंध रहेगा एक क्या है स्व अभाव अनिष्ठत्व वो सर्प उसमें नहीं है वो स्वभाव स्व है कहा रसी में और दूसरा स्वानियोगित्व अनियोगित्व अवच्छे अवच्छेद अवच्छिन्न संबंध भी है यानी वहां का जो इदम का सामान्य का अनियोगी रूप से भी इसमें आ रहा है तभी जाके आप अयम सर्प कर सकते यदि इदम तो है ज्ञान नहीं होगा इदम तो का ग्रहण नहीं होता है तब कभी यह सर्प ऐसा कर नहीं पाएंगे सर्प यदावत होगा ज्ञान होगा किंतु यह सर्प ऐसा ज्ञान होगा यह सर्प का बोल रहे हैं ना इधम त्वे तो इसका मतलब जिस अधिष्ठान का जो स्व है वह अनुयोगी इसमें आ रहा संबंध कर रहा है वो उससे अवच्छिन्न कर दिया सर्प को सर्प कोई भी सर्प नहीं है सामान्य सर्प नहीं है। अब क्या है विशेष सर्प है कौन सा इदम तो ज्ञान होने वाला सर्प है इसीलिए वहां क्या कर दिया जो इधम अंश रजू में है उसको स्व अनियोगी अवच्छेदक अवच्छेद संबंध से सर्व में लाया स्व अनियोगी अवच्छेद ये सर्प का अनियोगी वो हो गया ना उसके साथ संबंध करके इसमें लाया गया ये एक तो हो गया और कहा लाया ये स्व अभावनिष्ठ में लाया स्व अभावनिष्ठ निरूपित है स्व अभाव निष्ठत्व तो में इसको लाया गया अब वो रज्जु है वहां रज्जु में सर्प का एकदम तो ज्ञान होना नहीं चाहिए अब हो रहा है इसलिए मतलब स्वभाव अनिष्ठत्व तो भी है वहां और नहीं हो गया, स्व अनियोग्य अवच्छेद अवच्छिन्न तो ये भी है तो दोनों मिल गया है ना उपाय संबंध हो ये भी है वो भी है इसलिए वो पथम वैशिष्ट उसी से होगा स्व विशिष्ट विशेष था अब ये अयम सर्प आप बोल रहे हो इसमें दो बैठा है ना क्या क्या वो उसमें तो अनुयोगी भी चाहिए अनियोगी है वहां स्व अवच्छेद अवच्छिन्न से आया हुआ इधम सयाम से और उसका जो अभाव है वो भी उसमें है वो भी उससे आ रहा है इसलिए वो ऐसे अभाव को लिया ऐसे अनुभोगी को लिया जहां स्व अभाव तो बैठा हो है ना स्व स्वशब्द से यहां जिसका अध्यास हो रहा है उसको ले आगे द्वितीय वैशिष्ट द्वितीय वैशिष्ट है प्रकार का लक्षण में संबंध दिया ना प्रकार विशिष्टत्व ये द्वितीय वैशिष्य तो आश्रयत्व निरूपकत्व अन्य दर संबंध देना यह सब न्याय की भाषा है तो ये द्वितीय वैशिष्ट लेना है आपको प्रकारता विशिष्टत्व तो संबंध देना तो स्व विशिष्ट विशेषता निरूपिता तो प्रकारता विशिष्ट संबंध लेते समय दूसरा वैशिष्ट यही होना चाहिए कि आश्रयत्व निरूपकत्व अन्य संबंध है आश्रयत्व का एक संबंध निरूपकत्व संबंध निरूपकत्व संबंध मैंने स्विशिष्ट विशेषता के द्वारा निरूपित हो गया निरूपित होना मैंने ज्ञापित हो गया स्विशिष्ट विशेषता एक चीज को ज्ञापित कर रहा है कि आगे जाके सर्प होगा ये मालूम हो रहा है क्यों उसके पास दो है एक तो स्वभाव निस्तत्व भी है दूसरा वो अनुयोगी भी आया हुआ है अनुयोगी आने के कारण उसके द्वारा दूसरा निरूपित हो गया इसलिए वो एक संबंध हो गया फिर आश्रयत्व संबंध तो रहता ही है जिसका आश्रय भी करता है तो आश्रय संबंध उसमें रहेगा इस प्रकार आश्रय आश्रयत्व तो निरूपकत्व आश्रयित्व तो का जो संबंध होता है मैंने संयोग संबंध आदि जो होगा या यहाँ जो भी संबंध रहेगा उस हिसाब से आश्रयित्व तो लिया जाता है अलग अलग आश्रय होता है जैसा भूमि में घट है तो यहाँ संयोग संबंध से है और मिट्टी में या कपाल में घट है तो वो समवाय संबंध से वो संबंध जैसा भी लेना समन्वय प्रकारस्तु स्तु गुरु मुखाद अवगंतव्य बोलते हमारी भाषा है तो अलग प्रकार से बाकी इसका समन्वय कैसे जोड़ना जो अन्यत्र अन्य दिखाई पड़ रहा है और अन्य को अनयोगी बना रहा है अन्य आश्रय में सत दिखाई पड़ रहा है ये सारी बातें गुरु मतलब विशेष रूप से आपको गुरु से अध्ययन करके समझना चाहिए तब होगा एका मतलब न्याय शास्त्र का अध्ययन हो तो तब जाके ये पूरी समझ में आएगी बस पे ज्यादा कोई बात नहीं है उसी बात को कह रहा है हम सर्पा इसी को कह रहा है कि अयम कैसे इसमें आया और सर्प तो विशिष्ट कैसे हो गया विशिष्ट ज्ञान के बिना अभ्यास नहीं होता अभ्यास कभी भी सामान्य में नहीं होगा विशिष्ट में होगा इत्यादि करना चाहते हैं इसके लिए प्रक्रिया टिप्पणीकार ने लिखा अब चार नंबर टिप्पणी है एक अवच्छेद न स्वंसृज्य मे स्व अत्यंत अभावती अवभाष्यम अभ्यस्तत्व रत्न प्रभा रत्न प्रभागार ने ये अवभास का लक्षण ऐसा दिया अर्थवक्ष अर्थाध्यास में अर्थाध्यास में अवभाष्य भी अवभाषा ऐसा करना चाहिए कहा तो दिखाई पड़ता है इसलिए वो अवभाष कहा गया अब उसमें इस प्रकार संबंध कर देगा एक अवच्छेद एक को परिचिन करके एक का अवच्छेद होगा एक को संबंधित करके परिच्छिन्न करके अन्य देना जाए इस प्रकार स्वसंसृज माने सर्पादि रूप से प्रगढ़ होने वाले हो एक आधार को लेता है और सर्पादी रूप से प्रगढ़ होता है स्व अवच्छेद का मतलब पहले का संबंध एक अवच्छेद हो गया और स्व शब्द से यहाँ सर्पादि को लेंगे तो सर्पादि आदि है होने वाला और स्व भाववती किंतु वो सर्प कहा दिखता है सर्प में दिखता तो कोई कौन नहीं था दिखता है स्व दिखता अब क्या येगा बच्चे ने क्यों कहा क्योंकि जब सर्प दिखता है सर्प ना आजू में जाता है ना बाजू में जाता है वो खाली जो आप देख रहे हैं सी को वहांते ना उस रसी मात्र में रहता है इधर उधर नहीं जाता यदि वो इधर उधर जाता था तब तो फिर अदृश्य हो जाता वो नहीं दिखाई पड़े क्योंकि वो सादृश्य के बिना सर्प वहां खड़ा नहीं हो सकता वो दिमाग में है ना अब वो वास्तु में तो है नहीं इसलिए इधर उधर जाएंगे तो वो सादृश्य चले जाएगा सादृश्य चले जाते ही सर्प का स्मरण चले जाएगा क्योंकि स्मरण के लिए उचित निमित्त चाहिए आपको कोई चीज मरण आती है तो वो निमित्त होने पर आती है। कई साल पुरानी कोई बात है अब कितने साल हो गया चले गए किंतु अचानक वो याद आ जाती है तो उसका कुछ कारण होता है आप सोचने पर पता चलेगा कोई ना कोई निमित्त उसका बनता है कई साल पहले एक लड्डू खाया था उसका स्वाद है, याद है अब कई साल बाद में ऐसे लड्डू मिला तो तुरंत याद आता ऐसा लड्डू हमने खाया ऐसे आ जाता है ऐसे स्वाद का भी बहुत ध्यान रहता है बोलते हैं हम लगभग बीस हजार से ज्यादा स्वाद को याद रख सकते हैं। अब इतना तो नहीं है लेकिन होता है बीस हजार से ज्यादा याद रख सकते हो बोले पचास हजार से ज्यादा स्मेल याद कर सकते हैं। सुगंध को पचास हजार से ज्यादा याद रख सकते हैं। जो भी है कि वो निमित्त होने पर होता है और निमित्त सही होना चाहिए तब जाके स्मरण सही होगा अन्यथा नहीं होता अब ये सर्प जहां दिख रहा है वो ऋषि जो पड़ी है वो ऋषि के जो आकार है वो आकार आपको सर्प का स्मरण दिला रहा है इसलिए आकार सही सही हो तब होगा नहीं तो नहीं होगा इसलिए इधर उधर नहीं जाएगा एक ही स्थान पे होगा इसलिए कहा एक अच्छे देना और स्वसंस तो मानो उत्पन्न होने वाला कहा स्व अत्यंत तीनों काल में जिस ऋषि में सर्प नहीं है ऐसे ऋषि में आप सर्प को देख रहे हो किसी को अवभाष्यत्व ऐसा लक्षण दिया यही अध्यासत्व है यह अवभाष्यत्व यही अध्यासत्व कैसे अवभाषत्व सामान्य अवभाष तो सामान्य दूसरा होता है किस प्रकार के अवभाष्य होकर एक आलंबन में स्वसृज्यमान वस्तु ऐसा हो जिसका अभाव वहां बैठा हो उसी साध में दिखाई दे टिप्पणी दिया आगे टीका देखिए परश्च असो अवभाषि पर ये क्या है ये अर्थ कर रहे हैं अपने इसमें व्याख्या के अर्थ कर रहे हैं परावभाष कहा था ना पहले परत्र परावभाषा लक्षण दिया था उसका अर्थ कर रहे हैं कि पर भी है और अवभास भी है तथा ज्ञान पक्षे अवभाषनम अवभाष अब ज्ञान पक्ष में अर्थपक्ष में तो अवभाष्य अवभाष ज्ञान पक्ष में अवभाषनम अवभासन को अवभास कहते हैं अब इसमें क्या युद्ध प्रत्यय लगा हुआ है युट प्रत्यय जो है भाव में भी होता है कर्ण अधिकरण में होता है कर्ण और अधिकरण में होगा अवभाषित हो रहा है मैंने ज्ञान हो रहा है ज्ञान रूप से अभी प्रगढ़ हो गया इतना ही अवभास है ऐसा समझना तो ज्ञान पक्ष में भी अवभाषित हो गया दूसरा भाव में कर दिया था ना अवभाष्य दे दिया अवभाषा में भाव में कर दिया यहां जो है अनेन अवभाष्यतेन अने ऐसा करना पड़ेगा अथवा अवभाष्य अस्मिन अवभाषा इसमें दिखाई पड़ता है इसलिए अवभाष है परस्य उसका विग्रह किया परस्य अवभाष परावभास दूसरे का अवभाष दूसरे में दिखाई पड़ना ज्ञान रूप से मन में प्रगढ़ होता है दूसरा ही वहां आलंबन है तो भिन्न आलम्बन में भिन्न का ज्ञान घड़ा घटा पर अवभासा सवभाष्य सामो अभ्यास ते पर इत्यास इतना लक्षण कहने पर क्या लक्षण कहा परस्य पर अवभाष परावभाष पर इतना मात्र लक्षण किया अभ्यास का इसमें एक अदिव्यक्ति दोष हो जाए परावभास का मतलब दूसरा दिखाई पढ़ना इतना अर्थ हुआ ना दूसरा दिखाई पड़ता है अब दूसरा दिखाई पड़ने मतलब घटात परत्य पटस्यावभा से होता है घट से अलग पट दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता जैसे टेबल से अलग चटाई है चटाई से अलग ये है तो ये सब दिखाई पड़ रहे हैं ना परभा होता है दूसरा दिखाई पड़ता पर है परावभाष का क्या अर्थ होगा दूसरा दिखाई पड़ता दूसरा तो यहां दिखाई पड़ रहा है तो कितने भी लक्षण चले जाएगा यह अध्यास नहीं हुआ जो अलग अलग यहां दिखाई पड़ रहा है अध्यास है कि धर्म ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान है क्योंकि अलग अलग ऐसा ज्ञान हो रहा है तत्त्व संबंध देना देना, अलग अलग ज्ञान हो रहा है इसके कारण उसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए लक्षण का ऐसा होना चाहिए जिसका लक्षण किया वो लक्षण उसी में रहना चाहिए अव्याप्ति अदिव्याप्त असंभव दौत्रतम तो लक्षणों से लक्षण उधर ही रहना चाहिए उधर नहीं जाना चाहिए इसीलिए उसमें अधिव्याप्ति हटाने के लिए क्या कहात्र शब्द प्रयोग किया ये कहते घटा पर अवभाष सच अवभाष मानो अध्यास पट जो दिखाई पड़ता हुआ अध्यास होने लगेगा सिंधु तो ऐसा तो कहीं कोई मानता नहीं इसीलिए तन निवृत्त है तो उसकी निवृत्ति के लिए अलग अलग वस्तु जो दिखाई पड़ रही है उसकी निवृत्ति के लिए परत्र कहा गया हमें ऐसा चाहिए जो वस्तु नहीं है उसमें वो वस्तु दिखाई पड़ी चाहिए परत्र, अन्यत्र, पड़े ऐसा होना चाहिए इस लक्षण पूरा होती है अब कर् यहाँ कुछ दोष है जैसे न ची खंड गौर अतिव्या आरोप्य अंद अगतो अ खंडगवादीनात्म्यवदा संसर्गशून्य अभाव ये न्याय की दृष्टि से नोना सूक्ष्म बात है इतने लक्षण कहने पर भी एक जगह लक्षण जाता है जैसा खंडो गहू खंड मतलब एक पिंड है एक व्यक्ति है ये पिंड जो है ना गाय है एक पिंड आकार दिखाई पड़ा जानवर इसको गाय है ऐसा कहा गाय कहा अब इसमें अल्व्यापति क्या हो रहा है ये पिंडो खंडो खंडो गह ऐसा कह रहा था अब यह गोत विशिष्ट व्यक्ति है वो गाय क्या है गोत्व विशिष्ट व्यक्ति है उसमें अन्य क्या धर्म हुआ खंडत्व विशिष्ट धर्म हुआ पिंड है ऐसा भी ज्ञान हो गया तो दो आ गया वहां क्या है एक तो गोत् विशिष्ट है वो गौ है तो गौ बोलने से वहां क्या ज्ञान होगा आपका विशिष्ट ज्ञान प्रकार का क्या होगी तो विशिष्ट गौ ऐसा ज्ञान होगा सीधा नहीं गोत तो विशिष्ट गौ ऐसा हो गया उसके साथ और कह दिया क्या बोला पिंडा खंडा का तो पिंडा तो विशिष्ट भी हो गया तो अन्य में गोत तो विशिष्ट धर्मी में पिंडा तो विशिष्ट का भी तो ज्ञान हो रहा है तो अन्य में अन्य धर्म हो गया नहीं वो अन्य में अन्य धर्म हो गया इसीलिए उसमें अधिव्याप्ति होगी ये आधार ज्ञान है गलत ज्ञान नहीं जैसे घट पदार्थ को लीजिए घट पदार्थ में बहुत सारे धर्म मिले सबसे पहले तो घट है घटत्व तो विशिष्ट और वो मृतिकात्व तो विशिष्ट भी, भी है तो मृतिका धर्म, तो धर्म भी है इसमें, घटत्व धर्म भी है मृतिका धर्म भी है और पार्थिवत्व भी मिलेगा पार्थिवत्व भी मिलेगा द्रव्यत्व तो मिलेगा यह सब बहुत सारे धर्म मिलता है तो वो एक एक धर्म उसमें बैठा है एक एक में दूसरा बैठा है तो क्या हो जाएगा परत्र परभाषा होगा परा परावभाषा होगा परत्र परावभाषा हो गया तो क्या होना चाहिए अध्यास होना चाहिए किंतु अध्यास नहीं है वो अब घट को आप पार्थिव मानो सही है घट को द्रव्य मानो सही है घट को घट मानो सही है तीनों सही है गलत ज्ञान नहीं है ऐसे में यहां भी अधिव्यापति हो रहे हैं यहां भी परत्र परस्य अवभाषा हो गया मालूम हुआ कैसे हुआ क्योंकि दो शब्द प्रयोग किया, खंडो गौ गोत्विष्ट तो भी, भी है खंडात्विष्ट तो इसीलिए तब क्या करना पड़ेगा एक दोष से बचने के लिए इति, ये परत्र हमें ऐसा जानना पड़ेगा आरोप्य अत्यंत अभावतो अभिधान ये विशेष रूप से जानना पड़ेगा काली पर पूर्वता वहां बोलते रहते हैं किंतु उससे काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरा धर्म से विशिष्ट होने मात्र से उसमें अभ्यास हो ऐसा संभव नहीं है जैसा हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी वो सारे धर्म बैठा हुआ है एक धर्म दूसरे में बैठा हुआ है सब कुछ मिलकर भी बैठा हुआ है ऐसे में यहां अभ्यास नहीं उसका कारण नहीं होता यथार्थ ज्ञान होता ये मनुष्यत्व भी है इसमें मनुष्य पिंड में मनुष्यत्व भी है और वार्थिवत्व भी है और जो ब्राह्मणत्व आदि होगा तो वो भी है फिर जो भी आध्रम धर्म होगा वो भी है सब बैठा है कुछ न कुछ धर्म तो बैठा है तो सारा मिलके बैठा हुआ है इसीलिए यहां परत्र शब्द में विशेष अर्थ करना पड़ेगा क्या अर्थ करना है आरोप्य अत्यंत अभावतः ऐसा परत्र होना चाहिए लक्षण को सिद्ध करें कि जो परत्र है वो पर वस्तु क्या होनी चाहिए जिसका हम आरोप करना चाहते हैं उसका अभाव वहां रहने योग्य होना चाहिए समझ में आया कि जिसमें हम दूसरे का आरोप करने चाह रहे हैं वहां क्या होना चाहिए आरोप्य वस्तु का अत्यंत अभाव होना चाहिए मान त्रैकालिक संसर्ग का अवच्छिन्न अभाव होना चाहिए तभी जाके वो परत्र बनेगा परत्र बनने की योग्यता है ऋषि में सरपत्व तो नहीं है सर्पत्व का हम आरोप करना चाहते हैं तीनों गाल में सर्पत्व विशिष्ट सर्प रसी में नहीं आ सकता वो रज्जुत्व विशिष्ट में रहता रजुत्व, अ, है रज्जुत्व विशिष्ट रज्जु है वहां सर्पत्व विशिष्ट नहीं आ सकता तब क्या हो गया कि रज्जुत्व विशिष्ट रज्जु में सर्पत्व विशिष्ट सर्प का तीनों काल में अत्यंत अभाव रहेगा यह अत्यंत अभाव रहने की योग्यता उसमें है किसमें राज्य में इसलिए वो रह रहा किंतु तो घड़ में ऐसा नहीं घर गड़ में घरत्व विशिष्ट रहता हुआ पृथ्वीत्व विशिष्ट भी रहता है इसीलिए पृथ्वीत्व विशिष्ट स्थान में घड़त्व विशिष्ट रह सकता है घड़त्व विशिष्ट नहीं रह सकता ऐसी योग्यता उसमें नहीं है समझ रहे पृथ्वीत्व विशिष्ट के साथ घृत्व विशिष्ट रहेगा क्यों पृथ्वी व्यापक धर्म है और घर तो पृथ्वी का ही बना हुआ होता है तो पार्थिवत्व भी वहां है और घड़त्व भी है इसमें क्या है कि पार्थिवत्व घटत्व ये दोनों में परस्पर का अध्यन्द अभाव नहीं है रजित्व और सर्वत्व में ऐसा नहीं जहां वो रहेगा जहां ये नहीं रहेगा रहे वो रहेगा तो ये है पर प्रकाश ये में विशेष रूप से समझना चाहिए ये नहीं हो सकता इसलिए भाष्यकार ने पहले कहा इसमत प्रत्येक गोचर विषय विषय हो विरुद्ध स्वभाव हो इधर इधर भावानुभवत्व सिद्ध आया तब धर्माना अभी इधर इधर दर भावानुभवत का इसको पकड़ के लेना क्योंकि विरुद्ध धर्म होना चाहिए तब होगा अब ये शरीर को आप आत्मा मान रहे हैं कि आत्मा का धर्म इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता बिल्कुल नहीं आ सकता है तब जाके इसमें अभ्यास हो सकता चैतन्यत्व यहां नहीं है यहां जड़त्व है तो जड़त्व में चैतन्यत्व नहीं आ सकता तमाम प्रगाथ विरुद्ध स्वभाव है यहां तब जाए परस्त्र सिद्ध हो गया तब अध्यास सिद्ध होगा जिसमें आ सकता है तो अभ्यास सिद्ध नहीं हो सकता ये कहना चाहते हैं खंडकवादी नाम तादात्म्यवादाम संसर्ग शून्य अभाव और ये खंडकवादी जो है ना यहां जो लक्षण दिया ये तादात्म्य वाले हैं तादात्म्य कहना है तदात्म अनु भाव तादात्म्य तेना जैसे तादात्म्य संबंध से क्या होता है घड़ में घड़ रहता ना यार एक मानते घड़ में घड़ रहता घड़ में घड़ किस संबंध से रहता दादा धर्म तो अब घड़ में घड़ तो आप मानते हैं कि नहीं मानते घड़ में घड़ मानते हैं घड़ में और क्या मानते हैं पट तो नहीं मानते घड़ को वस्त्र नहीं मानते और गौ नहीं मानते तो घड़ को आप घड़ मान रहे हो ना इसका मतलब क्या है घर में आपको घर दिखाई पड़ता इसीलिए वो बोलता है घड़ में घड़ का भी कुछ संबंध होता है वो तादाद में संबंध से रहता है बोलते वस्तु वही होता है दूसरी नहीं होती है दो बुद्धि नहीं बनती है देवी किंतु वो दो बुद्धि मान करके बोलते हैं एक दूसरे में रहता है क्योंकि अन्यत्री आपका अन्य बुद्धि होती है इसका मतलब ये बुद्धि दूसरी जगह भी जाती है ना क्या कि अब घर में घर बुद्धि हो रही है ठीक है अब घर में ही घड़ बुद्धि होती है कहीं भी भी अन्यत्र बुद्धि नहीं होती ऐसे सीधी होती तो वहां तालाब संबंध मानने की आवश्यकता नहीं किंतु कभी कभी घड़ बुद्धि अन्यत्र भी चले जाती है ये सर्पबुद्धि सर्पबुद्धि केवल सर्प में ही होती तब तो उसका कोई संबंध मानना आवश्यकता है ये रहुद्धि अपनी है वो वैसे तालाब दूसरा नहीं होता अब ये कहते हैं कि सर्प करके जिसको हम जानते हैं कभी कभी वो बुद्धि जो सर्प नहीं है उसमें भी चले जाती है किंतु वहां तादात्म्य से नहीं रहती है वहां संसर्क नहीं रहता यहां संसर्ग से रहता है यहां तादात्मिक संबंध से रहता है तो सर्प में सर्प ज्ञान रहता है सर्प में सर्प को आप जान रहे वो तादात्मिक संबंध से अन्यत्र तो दूसरा जो भी संबंध होगा किंतु जाती है बुद्धि इधर उधर एक में ही नहीं रहता अब आत्मा में बुद्धि रहनी चाहिए थी हम आत्मा ब्रह्मा, ऐसा ज्ञान होना चाहिए था अब वो बुद्धि वहां नहीं रह रही है आकर के शरीर में मैं शरीर हूं अहम अस्मी मनुष्य ऐसा व्यवहार हो गया तो दूसरी जगह आके बैठ गए, इसलिए ये दोष है कहना चाहते कि खंडकवादी नाम तादात्म्य बदाव इनका तो तादात्म्य है वहां इसलिए संसर्ग शून्यत्व भाव है वहां संसर्ग शून्यत्व नहीं है वहां कोई संबंध नहीं है संसर्ग आदि संबंध नहीं क्योंकि तादात्म्य संबंध को संसर्ग संबंध नहीं मानते हैं है तादात्म्य संबंध जो है संसर्ग संबंध नहीं है हाँ ये जो अन्योन्या अभाव का लक्षण में कहा है ना तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है वहां संसर्ग संबंध नहीं होता और अत्यंत अभाव संसर्ग संबंध से होता है संसर्ग अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है संसर्ग मतलब दो का संबंध साधारण मतलब वहां संसर्ग नहीं दो का संबंध नहीं होता एक ही होता है वस्तु तो एक ही होती है ये दोनों में अंदर है यहां जो खंड गऊ आदि में आप संसर्ग नहीं मान सकते जो गौ है वही खंड है और जो खंड है जो पिंड है वही गौ है और पिंड और गौ में अलग अलग नहीं जैसा घर और पृतिका में अलग अलग नहीं है दोनों धर्म अलग अलग होने पर भी एक ही है तो वहां कोई संसर्ग का संबंध नहीं सादात्म्य है वहां क्या है सादात्म्य है संबंध नहीं है और हमको क्या चाहिए अत्यंत अभाव के लिए परस्परा का लक्षण में क्या कहा अत्यंत अभाव होना चाहिए कहा आरोप्य अत्यंत अभाव का स्थान होना चाहिए आरोप्य का अत्यंत अभाव में क्या चाहिए संसर्ग चाहिए और संसर्ग वहां खंड में नहीं मिल रहा है तो लक्ष्मण गया कि नहीं गया लक्षण अलव्यादोषण ठीक है ये संस्कार, संस्कार, संप्रयोग इत्था सूत्र स्त्रियाद सूत्रेण भावे भाव अवभास अवभासा संभव रीति वक्त स्मृति रूप दोष संस्कार संप्रयोग इतम अवभाष संभवदीति वक्त स्मृति रूप लक्षण में स्मृतिरूप ऐसा भाष्यकार ने कहा क्योंकि कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं उसका विशेष अर्थ होता है तो यहां क्यों ऐसा कहा तो स्मृतिरूप कहा इसलिए कि कहीं भी एक स्थान में दूसरा दिखाई पड़ता है उसके लिए कुछ दोष होता है बिना दोष से दिखाई नहीं पड़ेगा सब कुछ सामान्य है तो दूसरे को दूसरा देखना संभव नहीं रस्सी में सर्फ को हम क्यों देख रहे हैं वो सर्फ को उत्पन्न करने की परिस्थिति है वहां क्या परिस्थिति है वहां अंधेरा है अंधेरा मतलब बिल्कुल अंधेरा नहीं अर्ध अंधेरा पर आधा अंधेरा है और संध्या समय है आधा दिख रहा है थोड़ा दिख रहा है स्पष्ट दिख रहा है स्पष्ट दिख रहा है ऐसा ये भाव है और दूरी है निश्चित दूरी पर है इत्यादि वहां दोष है और फिर दिमाग में भ्रम ये डर भी बैठा हुआ यह अवश्य होना चाहिए तभी तो सर्प दिखेगा ना तो कुछ और दिखेगा जिसको डर सर्प से है उसको सर्प दिखेगा और जिसको डर नहीं है कोई फूलमाला अन्य अन्य चीजें देख सकता है वहां अभी ये भी बैठा हुआ है दोष आंग ठीक से नहीं दिख रही है और अंधेरा है और दूरी है फिर उसका आकार है ये सारे कुछ रहने पर सामग्री पूरी हो जाती है और रजुबे सर को दिखा जाता है तो ये दोष होना चाहिए दोष के बिना नहीं होता इसके लिए कह रहे कि दोष संस्कार संप्रयोग उत्था दोष संस्कार संप्रयोग उत्थत्व ये दोष है तीन प्रकार का दोष माना ये यह दोष जो कहते हैं तीन प्रकार का दोष जहां भी आप अध्यास को मानेंगे एक दोष में इसको ध्यान रखना दोष शब्द का प्रयोग किया क्या है नहीं बोला तीन प्रकार का दोष होता है एक तो प्रमाण दोष दूसरा प्रमेय दोष और तीसरा प्रमात्र दोष कहीं भी कोई अध्यास होने के लिए तीन दोष होना चाहिए इसमें प्रमाण दोष क्या होता है प्रमाण माने चक्षु चक्षु प्रमाण से हम देख रहे हो इसलिए चक्षु है चक्षु में दोष होता है चक्षु ठीक से नहीं दिख रही है तब दोष है तो ये हो गया प्रमाण दोष और प्रमेय दोष प्रमेय दोष जिसको हम देख रहे हैं वो प्रमेय है जो वस्तु को हम देख रहे हैं प्रमेय है प्रमेय में ही दोष रहता है क्या है वो आकार वो सादृश्य आकार उसका दोष है ये रेसी यदि सर्प के जैसे आकार वाली नहीं होती तो सर्प वहां दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वो आकार वाली है इसलिए दिखाई पड़ रही है इसीलिए वो प्रमेय दोष कहा जाता है और अंधेरा आदि भी वहां है वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये सब उसका दोष हो जाएगा और तीसरा जो है प्रमात्र दोष प्रमात्र दोष यह है कि रागत देशनिवेश बैठा हुआ है वो दिमाग में है प्रमादा तो जानने वाला स्वयं जीवात्मा उसको क्या है डर बैठा हुआ है अभी अभी हमने कहा डर को अब लेके घूमते और एकदम उपस्थित हो जाता है डर को उपस्थित करने के लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता तुरंत उपस्थित हो जाता है तो मतलब ये हमेशा हमारे साथ रहता है तो ये लेके घूम रहा है इसीलिए जगह जगह आपको डर का विषय दिखाई पड़ता है आज जगह जगह क्या हमेशा ही होता ही रहता है कुछ ना कुछ डर का विषय होता ही रहता है और उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं पूरा जीवन में ऐसे ही होता है इसीलिए ये तीन दोष से युक्त हो तब वहां अध्यास निश्चित होगा प्रमात्र दोष भी है प्रमाण दोष भी है प्रमेय दोष भी है तीनों दोष दोष को कहने के लिए एक आर दूसरी बात है संस्कार दोष संस्कार संप्रयोग उत्थत्व आदि का तो दोष और संस्कार संस्कार क्या होता है पूर्व अध्यास होना चाहिए स्मृति रूप से पूर्व में रहता है अब वो वहां है नहीं पूर्व संस्कार हो गया है कि आप रज्जू को सर्प को रज्जु जैसा समझ रहे हैं क्योंकि सर्प का संस्कार वहां बैठा हुआ डर के साथ बैठा हुआ है वो आकर के वहां प्रगट हो जाता है वो संस्कार ही रहता और संस्कार के बिना नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि स्मृति से अभ्यास होना है अभ्यास एकाएक नहीं होता जिसको पूर्व अनुभव नहीं है जो सर्फ से डरता ही नहीं सर्फ से कोई संबंध नहीं रहता है ऐसा छोटा बच्चा हो उसको पता नहीं सर्फ क्या है कुछ पता नहीं वो क्या करता है ये भी पता नहीं ऐसा बच्चा तो नहीं डरता है कई बच्चे जाके सर्प को पकड़ लेते और पकड़ करके खाने की भी कोशिश करते हाँ, ऐसे भी होता तो मतलब उसको डर नहीं है वो संस्कार नहीं हुआ तो नहीं हुआ उसको ऐसा जीव होता और हमको तो हो रहा है इसका मतलब हमारे अंदर वो संस्कार बैठा हुआ है इसको दूसरे कहा संस्कार तीसरा होना चाहिए संप्रयोग का भी संबंध होना चाहिए संप्रयोग संप्रयोगप्रयोग क्या है यह एक विशेष बात है इसको थोड़ा गहराई से जानना है संप्रयोग होना चाहिए संप्रयोग का सामान्य अर्थ होता है व्यावहारिक अब देखिए दोष भी है और संस्कार भी है किंतु इतने होने पर भी संप्रयोग भी होना चाहिए संप्रयोग क्या है क्या भी रसी पड़ी है रसी दिख पड़नी चाहिए जिस रसी का व्यवहार योग्य तो होना चाहिए रसी नहीं दिख पड़ती है बिल्कुल अंधेरा है तब तो नहीं हो सकता दिख पढ़नी चाहिए और उस ऋषि में इदम इदमतया ज्ञान होने की योग्यता होनी चाहिए क्या होना चाहिए यह करके ज्ञान होने की योग्यता भी होना चाहिए मतलब यह करके वो प्रकट होना चाहिए तब जा करके होगा इसीलिए आकाश में आप सर्प को नहीं देख सकते शून्य में सर्प दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसमें तो ये तो आकार नहीं है दूसरा यह सर्वह करके बोलने के लिए इदम अंश आपको नहीं मिलता इदम अंश का ज्ञान प्रत्यक्ष ना हो व्यावहारिक ना हो तब तो नहीं दिखाई पड़ेगा इसी बात को लेके आत्मा में भाष्यकार दिखाएंगे अभी आगे पूछेगा कि आत्मा में अनात्मा का अभ्यास कैसे होता है नहीं हो सकता है पूर्वक शिकायेगा तब वहां भाष्यकार भगवान भाष्यकार कहेंगे देखो इसमें संप्रयोग है संप्रयोग मने आत्मा को आप सामान्य रूप से जान दें अस्मत् प्रत्येकोजनत्व प्रत्येगात्मत्व ऐसा कही तो ये अहम अहम करके आत्मा को समझने के कारण इसमें संप्रयोगत्व आएगा उस सम्प्रयोगत्व का जो आत्मा का चेतनांश है वह चेतनांश को आप इंद्रिय शरीर आदि में अभिव्याप्त करके उसको समझें ठीक है ना और संस्कार तो पूर्व अनाधिकार संस्कार तो है ही तो ये संप्रयोग होना चाहिए मतलब अधिष्ठान प्रकाशित होना चाहिए अधिष्ठान प्रकाशित नहीं होता तो उसका अध्यास नहीं होता इसलिए अंधे को कभी सर्प का डर दर... मैंने रजु को देकर सर्वज ज्ञान होता नहीं क्योंकि इधंधया उसको ज्ञान नहीं होता तो ये भी होता तीन कारण बताया दोष संस्कार और संप्रयोग व्यावहारिक होना चाहिए अब यहां क्या हो रहा है कि एक अंश में हम व्यावहारिक्ञान यथार्थ को ले रहे हैं दूसरे अंश में अवभास कर रहा दोनों को व्यावहारिक होता तो ठीक था अब ऐसा नहीं कर रहा है। इसीलिए इससे उत्थ या दोष संस्कार संप्रयोग उत्था इत्थम अवभाष तभी इस प्रकार का अवभास होना संभव है इसको याद रखना कि जो अभ्यास के लिए जितने कारण बता रहे हैं यह अध्यास का लक्षण स्मृति रूपा पार्वस का जो लक्षण को सिद्ध करने की टीकाकार ने जो युक्तियां दी है इसको सब एक एक करके लिख करके याद रखने से आपको कहीं भी इसका संशय नहीं होगा क्योंकि सारा ऐसा उत्तर दे रहा है जो संशय हो सकता है अब ये तीन तो इसमें होना चाहिए स्मरणीय का स्मृति अब अन्य पद का अर्थ कर रहे हैं स्मृति रूप कहा इसमें दो पद लगाया हुआ है स्मृति रूपा अब क्या है स्मृति क्यों लगाया रूप शब्द क्यों लगाया तो स्मृति का अर्थ क्या है पहले स्मरियता स्मृति ही भाव में करेंगे इति स्मृति स्मरण किया जाता है उसको स्मृति करें इसका अर्थ क्या हो गया स्मरियमाण अर्था ये स्मृति क्या होती है ऐसा पूछा तो क्या उत्तर देगी जिसका स्मरण होता है वही होती है जो वस्तु को आप स्मरण करते हैं स्मृति तत्काल में वही रूप होती है और उससे भिन्न नहीं होता मतलब विषय रूप होती है।, है ना भगवान का स्मरण किया इसका मतलब क्या है आंख बंद कर दिया तो भगवान आ गया ऐसा है वही तो अर्थ है ना उससे अलग कोई रूप है इसका भगवत स्मृति का भगवान से अलग कोई अस्तित्व तो है नहीं है स्मृति आ गई भगवान नहीं आया ऐसा हो सकता है ऐसा कभी होता है स्मृति तो आ गई भगवान की स्मृति आ गई किंतु भगवान उपस्थित नहीं हुआ दिमाग में ऐसा होता है नहीं होता दोनों एक ही होता है इसीलिए स्मर्यमाण अर्थ अच्छा रूप होता है इसके कारण उसके साथ से रहता है उसको अलग नहीं कर सकते एक हो गया अब यहां प्रत्येक व्याकरण की बातें कह रहे हैं यहाँ क्या प्रत्यय लगा हुआ है स्मृदी में आप लोग तो व्याकरण के विद्वान हैं जानते हैं भावे भावे एक अधिकार सूत्र है तीन तीन अठारह से लेकर के एक सौ बहत्तर तक उसका अधिकार है तीसरा पाठ का भावे तीसरा जाएगा तीसरे, तीसरे भाव ये भावे सूत्र का अधिकार में एक और सूत्र आया अगर अगतरीचकार किसी सूत्र द्वयम अधिकृत ये दोनों का अधिकार आता है अकर्तरीच कारगे संज्ञाया ये सूत्र इसके बाद है, तीन तीन उन्नीस है उन्नीस से लेके 112 तक इसका अधिकार चलता है कि भाव में कर्ता से भिन्न कारक में संज्ञा के लिए प्रत्यय लगते हैं कौन कौन प्रत्यय है उसमें से एक प्रत्यय है स्त्रीआया स्त्री के स्त्रीलिंग के विवक्षा में प्रत्यय होता है धादु ये कहा यदि सूत्र है इस सूत्र से भावार्थ में भाव मन क्रियावत्व भावत्व व्याकरण में भाव लेते समय क्रियावत्व भावत्व लेना और वेदांत में भाव लेते समय क्या लेंगे हा सत्व आत्मा आत्मास्तिक इसको भाव देते ये दोनों याद रखना है पहले हम इसके ऊपर विचार किया जो भाव और अभाव को लेकर अविजा को विचार करते समय कहा उसमें सत्संबंध सदात्मत्व को ही भाव कहते हैं और यहां तो क्रियावत्तम भावत्व कर्तृ व्यक्त कार्य के कर्माद सूत्र का अर्थ कर रहे कर्ता से भिन्न हो और कारक हो कार्य के अधिकार में हो कर्माद सं्यायाम कर्म आदि में कर्ता से भिन्न होना चाहिए प्रथमा नहीं होता द्वित को लेकर के जो अर्थ होता है कर्म जो उसमें तृतीया से लेकर के कर्ण आदि अर्थ में संज्ञा में हो संज्ञा में हो और असम्ञाया संज्ञा भिन्न में भी होता है संज्ञा में नाम में होता ही है नाम भिन्न में भी होता है तीन विधान ऐसा किन प्रत्यय का विधान किया गया अगतरी चकार से संज्ञा अव्यभिचार्थत्व अंगीकार और अकर्तरिश्च इसमें जो चकार है ये संज्ञा का अंगीकार है संज्ञा से भिन्न का भी असंज्ञा में भी होता है ऐसा दिखाने के लिए क्योंकि हम असंज्ञा में कर ना इसलिए संज्ञा व्यभिचार कार्यगा इसको स्वीकार किया किस सूत्र किस से स्वीकार किया अकर्तरिच कार्य के संज्ञाया इस सूत्र में अकर्तरिच चा के द्वारा जो ग्रहण किया इसके ठीक है इससे क्या हुआ तीन प्रत्यय हो गया तीन प्रत्यय होने से स्मृदाधुनिक तीन प्रत्यय होकर के स्मृति बन गया स्मरियमाण रूपमिवा रूपमिव स्मृति से तो रूप स्मरियमाण रूप स्मृति रूप कहा स्मृति रूप का अर्थ क्या है एक ही है स्म, स्मरियमाण हो स्मरण किया जाता हो और रूप जैसा रूप है जिसका जिसका स्मरण करते हैं वैसे ही स्मृति होती है इसको स्पष्ट करने के लिए स्मृति रूप आयता का सर्प का स्मरण हो गया आप तो सर्प आ जाता। और कुछ चाहिए नहीं खाली उसका आपको तो स्मरण होना चाहिए वस्तु सामने होने की कोई आवश्यकता नहीं है उससे जो जो कार्य होना है सब तो हो जाएगा ये कहना चाहते है क्यों ऐसा क्यों कहना चाहते हैं क्योंकि आगे जाके आप जब देखेंगे आपको ये संसार का दुख हो रहा है सारी जो परेशानी हो रही है ये अनादिंद संसार को आप मान रहे हैं सब कुछ हो रहा है किस लिए हो रहा है अभ्यास के कारण हो रहा है और अभ्यास तो शुरू कुछ है ही नहीं और नहीं होता हुआ वो इतना बड़ा कार्य करता है कैसे होगा अभी से आपको शंका हो सकती है सब कह रहे हैं कि वो वस्तु होने की कोई आवश्यकता नहीं उसका स्मरण ज्ञान होते रहना चाहिए होते रहने पर ऐसा होता है सामने से कोई आ रहा है अब दूर से देखते हैं ये मेरा शत्रु है तो जो शत्रु है ऐसा देख लिया स्मरण आ गया वो पिंड शत्रु नहीं है कोई और है लेकिन शत्रु का स्मरण आ गया फिर यहां हलचल शुरू हो जाता है राग दृष्ट चलता है उसने ऐसा कहा था इसने ऐसा कहा तो उसको हम ऐसा करेंगे हाँ वो हरिष्या प्राप्त ये सब जो है होते रहेगा फिर परेशान हो जाएगा बी बढ़ेगा वो सब कुछ होता है अब जो सामने आगे देगा वो है ही नहीं तो ये सारे कौन पैदा किया स्मृति पैदा किया तो अर्थ क्या हुआ कि स्मृति यदि पक्की आ जाती है तो और कुछ चाहिए नहीं सब कुछ होता है इसीलिए अर्जुन ने अंत में कहा नष्टो मोह स्मृति तो प्रसाद आज मैचा और कुछ हुआ नहीं आपने इतने उपदेश करने के बाद क्या हुआ कि मेरा मोह नष्ट हो गया मैं भ्रमित हो गया था अब स्मरण आ गया क्या स्मरण आ गया जो भी आपने अध्ययन किया पहले वो सब स्मरण आ गया कि मैं गलत करने जा रहा था मुझे सही करना चाहिए अब ऐसा करके मेरे कर्तव्य का स्मरण आ गया अब ज्ञान हो गया मैं आगे इसका पालन करूंगा तब वो कार्य करने लगता है और ब्रह्म जो था वो भी भी स्मरण स्मरण था, और ये जो है वो भी है।, रूप का है।, जो आता है। वो इसलिए तो के कारण वस्तु यथावत मतलब यथार्थ जय से प्रकट हो जाती भावे कारगे संज्ञाया कार्य ये हो स्मण रूपम रूपमिद रूपम से स्मृति रूप न तो स्मरियत एवं स्पष्टम पूर्वानुभूत पूर्व अवस्थितत्व भाना न तो स्मर्यत एव अब आप कह सकते केवल स्मरण ही होता है और कुछ नहीं होता है उसमें mm. बोलता है नहीं स्मरण भी होता है उसके साथ पूर्व अवस्थित भाना जो स्मरण हो रहा है ये सामने है ऐसा दिखता है कई बार भगवान का दर्शन होते हैं लोग भक्तों को वो भी ऐसे होता है भगवान जो है ना सीधा आके खड़ा नहीं होता भगवान जब दर्शन देंगे आपके मन के द्वारा देंगे किंतु ऐसा आपको लगेगा वो आ गया जैसा थ्री डायमेंशनल दिखाई पड़ेगा सामने है ऐसा दिखाई पड़ेगा आजकल जो फोटोग्राफिक होता है ना मूर्ति बना देते हैं हाँ जैसा वो व्यक्ति वहां नहीं है तो भी आपको सामने वो दिखाई पड़ता है दिमाग के अंदर पूरा पूरा होर्डोग्राफिक थियरी का वो है फंक्शन है तो इसलिए वो अंदर जो है वो बाहर खड़ा कर देता है और आम को थोड़ा इधर से करेंगे बस हो जाएगा इसीलिए भगवान का दर्शन केवल आपको ही होगा वो सामने आमने सब बैठे होके उनको पता नहीं चलेगा भगवान वहां खड़ा है क्योंकि आपके दृष्टि में ही भगवान दिखाई पड़ रहा है इसलिए हमारे शास्त्रों में गए थे जो कुंभ किया उसी को दिखाई पड़ेगा पास किया हुआ व्यक्ति पास में बैठा भी हो उसको दिखाई नहीं पड़े कि भगवान का दर्शन ऐसा होता है किसी प्रकार ये रजू सर्पा का भी दर्शन होता है वो तो असली भाव से सात्विक भाव से होता है इसलिए उसका परिणाम रूप से आपको ज्ञान हो सकता है आपको तृप्ति आ सकती है आनंद हो सकता है अब यहाँ जो खड़ा हो गया है वो डराने वाला है धीरे डरा पैदा हो रहा है और कुछ नहीं तो यही कहा ना तो केवल स्मरण ही होता है ये बात नहीं है स्पष्टम पुरु अवस्थित न सामने वो दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो ईदम अंश वहां है ना सामने दिखाई पड़ने का कारण क्या है ईदम अंश तो वहां प्रत्यक्ष है उसी में से खड़ा कर रहा ज्ञान पक्ष स्मरण स्मृति ही ज्ञान पक्ष में स्मरण को स्मृति करना चाहिए भावे तीन बिखाना ये भाव में अर्थ लेना भाव में तीन का विधान करके यहां अर्थ लिया गया वहाँ क्या है कारक में किया अगर अकर्तरीच कारगे लेकर के वहां किया गया यहाँ तो भाव में करना केवल स्मरण होता है क्रिया मात्र का ज्ञान को स्मृदे रूपमिव रूपमस्ट स्मृति रूप स्मृति रूपम इव रूपम से स्मृति रूप स्मृति रूप का अर्थ है कि स्मृति का रूप जैसा रूप है इसका कौन सा समाज है स्मृद रूपमित उपमानानि से उपमानी सामान्य समास में ये उपमान समास है कि स्मृति का रूप घन इव श्याम है श्याम ऐसा होता है स्मृति जैसा रूप है और कुछ रूप इसका नहीं है इसको स्मृति रूप कहा न स्मृति देवा केवल स्मृति ही है ऐसी बात नहीं है क्योंकि पूर्व अनुभूत तथा भाना पूर्व जो अनुभव हो गया है उसका इस प्रकार से ज्ञान नहीं है तो ये अनुभूत जो पूर्व में हुआ उसका संस्कार है वो संस्कार से स्मृति उत्पन्न हो गई किंतु तो पूर्व अवस्थित रूप से सामने दिख रहा है और केवल स्मृति है इतने मात्र से नहीं होता है जैसे आप आख बंद करके बैठते हैं तो स्मृति आती है वो स्मृति का होकर सामने है ऐसा मालूम नहीं पड़ता वो स्मृति अलग है और ये अलग है इसलिए स्मृति आलम्बन करके अभ्यास होता है किंतु तो अध्यास और स्मृति में अंतर है पूर्वाप्र भाव है पांच नंबर टिप्पणी है तथा भाना तथा पूर्व अनुभव विषयत्व पूर्व में अनुभव किया हुआ विषय रूप से तद इत्येवम तत्ता अनुल्लेखाव यह ये रजतम इत्येवम जब स्मरण करता है इसमें तत्ता का उल्लेख नहीं होता ये स्मृति ही होती तो क्या होना चाहिए था जो हमने पहले देखा वही सर्प है ऐसा ध्यान होना चाहिए प्रत्येक ज्ञान होना चाहिए क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा तत्ता का स्मरण नहीं हो रहा है ये हमारा स्मरण जो हो रहा है ये यह अभी सामने सर्प नहीं पहले वाला सर्प आ गया ऐसा नहीं होता है जैसा कल जिस व्यक्ति को आपने देखा वो व्यक्ति आज भी आपके खड़ा हो गया तो आपके मन में स्मरण होता वही व्यक्ति यहाँ गया आ गया तो स्मरण ही है ना वो किंतु उसमें यह स्पष्ट ज्ञान रहता है कि ये कल का ही आदमी आज है ये कल का ही है ऐसा स्मरण करता है, आज वो व्यक्ति को देख रहा है दोनों भी वहां मिला हुआ है अब वहां का यहां का अंदर क्या है यहां भी स्मरण तो हो रहा है किंतु पहले वाला ऐसा नहीं होता है। वो भूल जाता है। क्यों हुआ क्योंकि पहले वाले में जो तपता करके जो अंश जोड़ा था सर्वनाम वो यहां गोड हो गया यहाँ क्या हो गया आके जुड़ गया इसीलिए यह सर्प ऐसा वह सर्प का स्मरण हम कर रहे हैं और दिख रहा है यह सर्प तो यह सर्प वह सर्प में अंदर क्या हुआ उसमें जो है, वह है वो गोड़ हो गया और वह वह के जगह पे यह आके जुड़ गया यह आके जुड़ गया तो सामने हो गया यह मैंने सामने होता है इधम तो सन्निक होता है सन्निक जो तो निकट का ज्ञान हो गया ये इस प्रकार से ये स्मरण और अध्यास अलग हो जाता है प्रत्यवित्ञा और अध्यास अलग हो जाता है दोनों में दोनों हमसे रहने पर स्मृति रूपा दोष त्रय उत्थान स्मृति रूप है किंतु स्मृति रूपा जो इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोष त्रय से ये उत्थित होता है जैसा आपको तीन दोष अंक बताया गया उस तीन प्रकार के दोष से प्रमाणकृत दोष प्रमात्र दोष प्रमेयकृत दोष तीन प्रकार के दोष है दोष से वो प्रकट हो जाता है ताद्रिक विषयत्वाद उस प्रकार के ज्ञान का विषय भी ये होता है उस प्रकार का ज्ञान का मतलब तादृक धी विषयत्व छह नंबर टिपेंड दो त्रयजन्य धि विषयत्व तीन दोष उपस्थित हो तो उससे उसका प्रागट्य हो अन्यथा ना हो तीन दोष उपस्थित होना चाहिए क्या क्या है दोष संस्कार संप्रयोग तीनों मिलाज दोष त्रया जन्य विषयत्व आरोप संस्कार जन्य ज्ञान विषय सामया क्या हुआ कि जिसका हम आरोप कर रहे हैं सर्पा भी वो स्मर्यमाण है स्मरण में है और संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्व साम्य है उसमें पहले भी संस्कार हुआ, हुआ था सर्प का उस संस्कार के साथ ये जो अभी होने वाला दोनों में साम्यता आ गया तो संस्कार में जो वस्तु है वो असली रूप में उपस्थित हो गया असली रूप में उपस्थित होने के लिए क्या चाहिए वहां इदम चाहिए संप्रयोग काल होना चाहिए दोषादिजन्य ज्ञान विषयत्व तदो वैषम्या स्मर्यमाण रूपत्व और दोषादिजन्य ज्ञान विषय जो होता है उससे भी इसके वैषम्य है खाली दोष से नहीं होता इसमें विटामिन वैषम्य स्मरियमाण रूपत्व भी है इसमें। स्वीकार करना पड़ेगा और सामने वाले इसको भी स्वीकार करना तू स्मान कियत्व नहीं है स्मरण मात्र नहीं है उससे भिन्न भी, भी है स्मरियमाण रूप का यह विषय बना हुआ इस प्रकार से है आगे फिर करें